तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के सप्तम कंडिका तक का विचार हम लोग कर चुके हैं अष्टम कंडिका का विचार आज प्रारंभ होना है सप्तम कंडिका में शिष्य का प्रश्न और आचार्य के प्रतिवचन आत्मकवाक्य से श्रुति ने यह निर्धारण कर दिया कि पुरोक्त स्रोत्र से स्रोत्र मनोयत इत्यादि के द्वारा जो ब्रह्म विद्या है वह साहेकांतर या अंगेक्षा ही अपना प्रयोजन समूल अध्यास की निवृत्ति संपादन करने में समर्थ है अब जो अष्टम कंडिका है इसका अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान इम इमाम, ब्राह्मिम उपनिषद तवाग्रे इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में तब्दापेक्षित यदम पूर इष्ट कंडिका में प्रारंभ में ही तहाँ पर तत्शब्द का प्रयोग है तत्सर्वनाम का य तदोर् नित्य संबंध के अनुसार शब्द और तत शब्द का आपस में नित्य संबंध होता है एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम के अनुसार तत शब्द के द्वारा अपेक्षित है यत शब्द वह उसका स्मारक बनेगा इसलिए तत्शब्द के द्वारा स्मरियमान यब्द का यहां पर ग्रहण करके तत्शब्द के साथ अन्वय बता रहे हैं भस्कर भगवान ये लिखते हैं कि तत्शबापेक्षित यथ शब्दम पूरे यदि टीकाकार याम इमाम ब्राह्मिम उपनिषद तवाग्रे अब्रूमा तस् ऐसे उसके साधन है कि हम जो आपके सामने ब्रह्म विद्या बता चुके हैं शिष्य को आचार्य कह रहे हैं तस् है उसका प्राप्ति उपाय हम बता रहे हैं उस ब्रह्म विद्या का प्राप्ति उपाय मेरे द्वारा बताया जाता है तो भाष्य में मूल कंडिका का उच्चारण कर ले तस्पोदम कर्मेती प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगाणी सत्य सत्यमायतन सत्यमा तो तस्य तस्से ष्ठी अर्थ में ष्टि के स्थान पर एक प्रत्यय होता है व्याकरण में आदेश होता है वो आदेश हुआ है लेकिन तस्या ऐसा समझना हाँ। तो तो ये होगा तपह दमह इति प्रतिष्ठा तो यह सर्वनाम प्रकृत जो ब्रह्म विद्या जो अपना फल संपादन करने के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं करती समूल अध्यास की निवृत्तिरूप प्रयोजन जिसके उत्पन्न होने मात्र से ही संपन्न होता है ऐसी ब्रह्म विद्या तस् शब्द का अर्थ है और उसके प्राप्ति का यह उपाय है क्या कि तपह दमह कर्म इति प्रतिष्ठा तो तपह है शरीर इंद्रिय मन का समाधान प्राप्त जो परिस्थिति है उसी में शरीर इंद्रिय और मन समाहित रहे अपने साधन के प्रति तो माना जाता है तप है जो परिस्थिति उपलब्ध है उसी परिस्थिति में शरीर को इंद्रियों को और मन को जो हमारा अधिकार प्राप्त ब्रह्म विद्या का साधन है उसी में उपयोग में लाना ये माना जाता है तप ब्रह्म विद्या के साधक का तप कोई एक पैर में खड़े रह के हाथ ऊपर उठा करके भोजन अन्न छोड़ करके रहना ये तप नहीं तो प्राप्त परिस्थिति में शरीर इंद्रिय मन को ब्रह्म विद्या के साधन में लगाए रखना उनका उपयोग करते रहना यही तप है इसी प्रकार का आश्कर भगवान तप पदार्थ बताएंगे शरीर इंद्रिय मन का समाधान यह तप है समाधान का अर्थ इनको समाहित रखना समाहित रखने का अर्थ है साधना में लगाए रखना अपने अधिकार के अनुरूप ब्रह्म विद्या का जो साधन शास्त्र ने बताया है शास्त्र अभिज्ञ आचार्य ने बताया है उसी में शरीर इंद्रिय मन को अपने लगाए रखना तब कहलाता है और दम है जो साधन ब्रह्म विद्या का हम कर रहे हैं उससे अतिरिक्त व्यापारों में शरीर इंद्रिय मन की ऊपरति दम कहलाता है, जो हमारा हितकर साधन है उसमें इनको लगाए रखना तप और उससे अतिरिक्त साधनों में स्वभावतः जो प्रवृत्ति है शरीर इंद्रिय मन की उससे रोकना उससे उपरत होना ये है दम शरीर शरीद्रिय मन का यहाँ का दम पदार्थ ये है और कर्म है जो प्रसिद्ध नित्य अग्निहोत्र आदि संध्या वंदन आदि माता पिता की आदि, अतिथि पूजा आदि ये और इति शब्द उपलक्षण के लिए है यहां जो तीन बताए गए हैं तप दम कर्म और इति शब्द उपलक्षण होने से इनके तरह जो भी ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष है उनके निवर्तक साधनांतर है गीता में बताए गए अमानित्वम अदम्भित्व इत्यादि से बताए गए जो अन्य बीस साधना हैं, उनको भी ले लेना ये शब्द बताता तो तपह दमह, कर्म और इति शब्द, शब्द से उपलक्षित बाकी अमानित सब साधन तस् उक्ताया ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठा यह ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठित अनया सा प्रतिष्ठा इस व्युत्पत्ति के अनुसार कि जिससे ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित हो जाए तो जिसके अंदर उपलक्षित अमानित्वादी है उसी में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है वही ब्रह्म विद्या के पैर के तरह पैर है जैसे दोनों पैर ठीक ठीक जिस व्यक्ति के हैं वह व्यक्ति ठीक-ठीक प्रवृत्ति कर सकता है एक स्थान से स्थानांतर कर सकता है और जो पंगु है वह ठीक ठीक खड़ा नहीं हो सकता और गति भी उसकी ठीक ठीक नहीं हो सकती ऐसे ही ब्रह्म विद्या एक तो उत्पन्न ही नहीं होगी और मान लो जो शब्द से अप्रोक्ष ज्ञान ही मानते हैं तो उनके अनुसार ब्रह्मविद्या उत्पन्न हो भी जाए लेकिन संशय विपर्य युक्त ब्रह्म विद्या होगी तो ऐसी ब्रह्म विद्या अध्यास निवृत्ति में समर्थ नहीं है तो प्रवृत्त नहीं हो पाएगी अपने फल संपादन में एक पंगु जैसी होगी इसलिए इन्हें कहा जा रहा है तप दम कर्म तथा अमानित आदि साधनों को ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा यानी पैर के तरह पैर ब्रह्म विद्या की एक पुरुष के तरह कल्पना की जा रही है तो पुरुषों को पैर होते हैं हाथ होते हैं शीर होते हैं पेट होता है पीठ होती है कमर होती है ऐसे ही ब्रह्म विद्या वे पुरुष के तरह पुरुष है और उसके पैर कौन है तो जिससे ब्रह्म विद्या खड़ी रहे और चले संपादन में वो है तपादी तो तप दम कर्म अमानदी साधना प्रतिष्ठा इव प्रतिष्ठा इव यानी पाद पाद प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ है पैर तो का पैर तो हो गए ये साधन और बाकी अंग कौन है कहते हैं वेदा सर्वांगाणी तो वेदाह सर्वांगाणी <coughs> तो वेद शब्द से चारों वेद तथा छ वेदांगों को लेना है तो चारों वेद तथा छ वेदांग इस सब के सब सर्वांग है ब्रह्म विद्या के तस् सर्वांगणी ऐसा अनु करना तो सर्वांग शब्द से लेना प्रतिष्ठा शब्द तो पैर के रूप से कहे गए तो तपादी हो गए पैर और उस पैर से अतिरिक्त बाकी जो अंग होते हैं हस्त शीर गर्दन आदि वे सब अंग हैं ब्रह्म विद्या के वेद तथा वेदांग। इनमें कल्पना करना, वेद तथा बाकी वेदांग ये ब्रह्म विद्या के अन्य अंग है पैर से अतिरिक्त और सत्यम आयतनम और सत्य नामक जो साधन है वह तस्या आयतनम तस्या तस्यानि उक्ताया विद्याया आयतनम ये ब्रह्म विद्या सत्य रूप साधन जिसके अंदर होता है उसमें स्थित होती है रहती है उसका आश्रय लेती है तो सत्य शब्द का अर्थ है कपटराहित्य माया राहित माया है कौटिल्य कपट तो जिस, जिनके अंदर कुटिलता नहीं है सरलता है जो है उन्हें यहां अमायावित्व को कहा जा रहा है सत्य सत्यवान कहा जाएगा जिनमें दंभ मिथ्या चार नहीं है वो है सत्य सत्यवान और उन्हीं में ब्रह्म विद्या प्रतिष्ठित होती है आश्रय उन्हीं का आश्रय लेती है यद्यपि शब्द साधना का उपलक्षण होने से तप दम कर्म और इति शब्द से ग्राह्य जैसे अमानित आदि है ऐसे सत्य भी आएगा सब साधन आने हैं तो तो भी अलग से सत्य का आयतन के रूप से जो कथन किया जा रहा है विशेष रूप से तो भास्कर भगवान बताएंगे कि सत्य में श्रुति विशेष साधनत्व का ज्ञापन करना चाहती है उसका एक ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में अनन्य महत्व है अकुटिलता का बाकी सब हो सत्य न हो कुटिलता न हो कुटिलता हो तो फिर वो सब नहीं होता इसलिए भाष्य में भकर भगवान एक श्लोक भी बताएंगे कि हजारों अश्वमेध यज्ञ कोई करे उस अश, हजारों अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है उसे एक तराजू में डाल देते और दूसरे तुला में पालड़े में रख लें सत्य को तो कहते हैं सत्य का ही पालड़ा भारी होता है हजारों अश्वमेध जनित जो पुण्य है वह एक सत्य के सामने तुच्छ है इससे यह बताना बता रहे हैं, बता रहा है शास्त्र वचन एक प्रकार से कि सत्य ब्रह्म विद्या के प्रति एक विशिष्टतर साधन है उसमें वैशिष्ट है इसी के लिए श्रुति ने यहाँ पर सत्यम आयतनम करके सत्य का एक अलग से भी आयतन रूपेण कथन किया नहीं तो इति शब्द से तो उसका ग्रहण हो ही रहा था तो भाष्य को देखिए तर्थ करते हैं तस्या उक्ताया उपनिषद प्राप्ति उपाय भूतानी तप आदिनी तो ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय हैं तप आदि फलस फलोपकारी अंग तो नहीं है और फलोपकारी प्रधान अंतर भी नहीं है किंतु स्वयं ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति द्वारा ब्रह्म विद्या के प्राप्ति के उपाय हैं तप आदि ये कहा कि तस्या उक्ताया विद्याया प्राप्ति उपाय भूतानी तप आदिनी इसमें तपह पदार्थ बताते हैं कि तपह का इंद्रिय मनसाम समाधानम शरीर इंद्रिय मन का समाधान तप कहलाता है का अर्थ है अपनी योग्यता के अनुसार जो ब्रह्म विद्या का साधन निश्चित हुआ है उसी साधन में अपने शरीर का इंद्रिय का मन का हमेशा प्रवर्तन उसी में लगे रहें वही करते रहें, तो माना जाता है काय इंद्रिय मन का समाधान है हर स्थिति में अनुकूल स्थिति में भी प्रतिकूल स्थिति में भी साधन छूटे छुटे नहीं तो साधकों का साधन बहुत अधिक अनुकूलता होती है तब भी प्रतिकूलता होती है तब भी छूट जाता है मध्यम स्थिति में बीच बीच में चलता रहता है लेकिन कभी भी बाह्य परिस्थितियां कैसी भी हो लेकिन ब्रह्म विद्या का साधन न छूटे तो माना जाता है तपस्वी है तप रूपी साधन कर रहा है काय इंद्रिय मन का समाधान है उसका और दम का अर्थ करते हैं उपशम काय इंद्रिय मन साम का इधर भी अन्वय करना इंद्रिय मनसाम उपशम दम तो जो साधन पकड़ा है उस साधन से अन्य साधनों से उपरती ये दम कहलाएगा और कर्म है अग्निहोत्रादि आगे कहते हैं कि ये तिर ही संस्कृत सत्वशुद्धिद्वारा तत्वोत्पत्तिर्दृष्टा हमृदित उ्रह्मणी अप्रतिपत्तिर्परीत प्रतिपत्ति यथेन्द्र विरोचन प्रभृती भस्कर ने की ब्रह्म विद्या के ती उपाय हैं उपाय साधन अर्थात ब्रह्म विद्या और तपादी में साध्य साधन भाव है ब्रह्म विद्या साध्य है तपादी साधन है तो इनका साध्य साधन भाव व्यति सहचार सहचार सहचार से सिद्ध कर रहा, सचार सचार बता रहा है। बता रहे हैं तो कहते संस्कृतस्य ये, संस्कृत ये ही तपादी भी इन तपादियों के इस जन्म में या पूर्ववर्ती अनेकों जन्मों में अनुष्ठित तपातियों से संस्कृत हो गया है जो साधक उसका चित्त शुद्ध हो जाता है ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित हो जाता है और तत्व ज्ञानोत्पत्तिर दृष्टा तो सत्व शुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान की उत्पत्ति देखी गई ये अन्वय हुआ अन्वय सहचार यानी तपादी हैं, तो चित्त की शुद्धि हो गई तत्व ज्ञान की उत्पत्ति हुई तत्व ज्ञान ही ब्रह्म विद्या है तो तपादी सत्वे, ब्रह्म विद्या सत्वम यह अन्वय सहचार बताया त्व ज्ञान उत्पत्तिर दृष्टा अब बताया जा रहा है कि अमृदित कल ब्रह्मणी अप्रतिपत्तिर विपरीत प्रतिपत्तिश्च दृष्टा के साथ अन्वय करना दृष्टा तो जो अमृदित कषाय हैं कषाय कहते हैं ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक दोषों को कषाय कहा जाता हैदित तो कहते हैं क्षीण हो गए समाप्त हो गए हैं कलमस यानी ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक दोष जिनके चित्त से उन्हें तो कहा जाएगा मृदित कषाय और अमृदित कषाय कहा जाएगा अभी समाप्त नहीं हुए हैं ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष जिनके चित्त में से समाप्त नहीं हुए हैं ऐसे साधकों को कहा जाता है अमृतित कषाय साधक और ऐसे साधकों को ब्रह्म विद्या के आचार्य ब्रह्मोपदेश कर भी दें तो भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा मतलब अज्ञान ही रहेगा इतनी ही बात नहीं कभी कभी विपरीत ज्ञान भी हो जाता है उल्टा ही पकड़ लेता है यदि अमृदित कशाय हैं, तो आचार्य का शास्त्र का अभिप्राय बिना समझे उल्टा ही समझ लेता है भ्रम ही हो जाता है विपरीत ज्ञान हो जाता है ये क्यों हुआ तो जिसके जो मृदित कषाए हैं उस, उसे तो यथार्थ ज्ञान होता है शास्त्र आचार्य के ठीक ठीक तात्पर्य को ही वो पकड़ता है जो शब्द का वाच्य नहीं है उसी को उनके द्वारा उपदिष्ट शब्द से उपलक्षित करता है मृदित कषाए हो तो और अमृदित कषाए है, तो समझता नहीं तब भी ठीक है कभी कभी विरोचन के तरह विपरीत समझ लेता है इसलिए दृष्टान्त है यथेन्द्र विरोचन प्रभृति नाम तो विरोचन का ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से युक्त ही चित्त था मृदित कषाय नहीं है इसलिए अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि से स्वयं ब्रह्म विद्या जिन्होंने भगवान से प्राप्त की है नारायण सर ऐसे प्रजापति ने ही ब्रह्म विद्या के द्वितीय आचार्य ने विरोचन को सीधे निर्विकार चेतन का दृष्टा का साक्षी का मय के रूप में उपदेश कराया किया लेकिन वह समझा उल्टा ही शरीर को ही मय के रूप से समझ लिया ब्रह्म का सम्यक ज्ञान तो नहीं हुआ विप्रतिपत्ति हो गई और उसी का प्रचार कर दिया देहात्म बुद्धि का ही और इंद्र तीन पर्यायों में तो नहीं समझ पाए लेकिन चित्त में विद्यमान जो ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक दोष हैं। उनके निवृत्ति का हेतु हेतुभूत तपादी साधन करते रहे आचार्य ने कहा कि तीन बार तो कहा बत्तीस बत्तीस वर्ष और रहो और चौथे बार कहा और पांच वर्ष रहो तो 101 वर्ष तक तपादी साधनों का अनुष्ठान करके जब चौथे पर्याय में वे 101 वर्ष बाद हो गए मृदित, मृदित कषाय तो ये साम्रसाद अस्म शरीर उपसंपद्य स्वेन रूपेन अभिष्प्य स उत्तम पुरुषः इससे बताया गया जो उत्तम पुरुष है जो प्रथम पर्याय में क्षी पुरुष के रूप में बताया गया उसी को यहां पर उत्तम पुरुष के रूप में बताया बताया गया परम पुरुष के रूप में बताया गया उसे समझ लिए जान पाए तो इंद्र मृदित कषाय हो गए तो जान लिए ये अन्वय सहचार का दृष्टांत तो हो जाएगा और अमृदित कषाय हैं, विरोचन उसे सम्यक ज्ञान तो नहीं हुआ किंतु विपरीत ज्ञान हुआ एक सहचार का दृष्टांत तो हो जाएगा तस्मात तो तस्मात का अर्थ है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से जिस कारण से यह निश्चित हुआ कि ब्रह्म विद्या के तपादी उपाय हैं। ब्रह्म विद्या साध्य है तपादी साधन है इनका साध्य साधन भाव निश्चित होने से इहवा इतीतेशु वा बहुसु जन्मांतरेश तप आदि भी कृतसत्वशुद्धेर तपादि के द्वारा जिसने अंतकरण को शुद्ध कर लिया है ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक दोषों से रहित चित्त हो गया है जिसका मृदित कषाय हो गया जो वो तपादी चाहे यने अस्मिन जन्म जन्मनि और अतिशवा बहुसु जन्मांतरेशु या पूर्ववर्ती अनेक जन्मों में तपादी का अनुष्ठान ठीक ठीक कर लिया है जिसने उसे ज्ञानम समुत्प्यते ज्ञान उत्पन्न होता है था एने जैसा आचार्य ने बताया ऐसा ही ज्ञान होता है शास्त्र आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो जैसा शास्त्र का तात्पर्य है ऐसा ही बोध उसे होता था था है यथा श्रुतम का अर्थ है श्रुतम अनिक्रम्य जैसे कि यहाँ पर श्वेता श्वेतर का मंत्र बताया जा रहा है यसे देवे परा देवे तथा गुरो तस्ते कथिता हर्थ प्रकाशनते महात्मन तो, तो जिस साधक की देवशब्दी तो परमात्मा में भगवान में परम भक्ति है परम भक्ति से युक्त हैं जो साधक और जैसे भगवान के प्रति हैं ऐसे ही गुरु के प्रति भी भक्ति हैं येते कथिता ही तो उसे आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो अर्थ हैं वे प्रकाशन्ते, वो अनुभव में आते हैं अभिव्यक्त तो होते हैं उसके चित्त में तो तपादी ब्रह्म विद्या के साधन है तस्य का विशेषण है हाँ तस्य का तस् महात्मा वो महात्मा है कौन जिसकी भगवान और गुरु के प्रति पराभक्ति है वो महात्मा है पराभक्ति जब परिपूर्ण होती है तो महात्मा हो जाता और है और महात्मा के चित्त में जिसका अल्प जो संसार है उसी में चित्त अटका हुआ है वो है महात्मा नहीं अल्पात्मा और महान है महतो महियान के अनुसार परमात्मा और उसी में आत्मा ने चित्त लगा हुआ है जिसका तभी न पराभक्ति होगी चित्त के चिंतन का विषय यदि अल्प संसार है तो क्षुद्रात्मा अल्पात्मा और चित्त के चिंतन का विषय यदि परमात्मा है तो महात्मा बन जाता है भगवान में पराभक्ति हैं, का हैं, चित्त का चिंतन का विषय है परमात्मा है। इसलिए महात्मा है वो शिष्य ही इति मंत्रवर्णात्म इसमें जो इसमें तो भक्ति को साधन बताया गया ब्रह्म विद्या का लेकिन प्रकृति मंत्र तो तपादी को साधन बता रहा है तो इस मंत्र को तपादी ब्रह्म विद्या के साधन है इस अर्थ के संवादक के रूप में बताया जा रहा है समर्थक के रूप में बताया जा रहा है लेकिन मंत्र तो भक्ति को ब्रह्म विद्या का साधन बता रहा है और जिस मंत्र के समर्थन में दिया जा रहा है वो मंत्र तपादी को ब्रह्म विद्या का साधन बताया जा रहा है इसलिए समर्थन करने वाला कुछ और बोले तो समर्थन थोड़ा ही माना जाएगा इस प्रकार की शंका हो सकती है ना इसलिए एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी ने लिखा कि ये तपादी भी भक्ति कहलाती है तपादी ही भक्ति हो जाती है से देवा परा में जो भक्ति है वो तस्य तपह दमह कर्म इति प्रतिष्ठा इस मंत्र में कहे गए तपादी ही है वो श्वेता श्वेतर के मंत्र में उसी को भक्ति कहा जा रहा है ऐसा एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार कह रहे हैं ईश्वर अर्पण दिशा मनुष्ठीयम तप प्रभृति सर्व भगवद इति अभिप्रेत्य आह ये इत्यादि ईश्वर अर्पण बुद्धि से, से किए गए तपादि भी भगवान के भक्ति के अंदर ही समाविष्ट हो जाते हैं और सकाम भाव से किए गए वो भक्ति नहीं माने जाते ईश्वर अर्पण बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया गया ये तप यहाँ का जो बताया गया दम अग्निहोत्रादि कर्म ये सब भी भक्ति कहलाते हैं वो भक्ति के अंदर ही उनका अंतर्भाव होता ये समझ करके भगवान भाष्यकार ने यश्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो इत्यादि मंत्र यह जो प्रकृत विचारणीय कंडिका जिसका साध्य साधन भाव बता रही है उसके समर्थन में बताया। आगे कहते हैं और भी स्मृति का वचन बता करके कि ज्ञानम उत्पद्य पुनसाम पापस्य कर्मण इति स्मृति ये स्मृति भी बता रही है कि मनुष्य को ज्ञान कब होता है कते जब ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक पापों का क्षय होता है ये पाप कषाय पूर्व में कहे गए थे अमृदित कषाय में तो कषाय शब्दित जो पाप हैं, इन पापों का क्षय हो जाता है यानी मृदित कषाय हो जाता है तब मनुष्य को ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है तब तो ज्ञान होता है तो ये पाप शब्दित कषाय की निवृत्ति कैसे होगी तो वो होती है तपादी से तो इस प्रकार ये तपादी के द्वारा निवर्त पापादी। तपादी का फल है पाप का क्षय और पाप क्षय का फल है तत्व ज्ञान की उत्पत्ति इसलिए स्मृति भी तपादी के द्वारा पाप शब्दित कलमस के निवृत्त होने पर ही तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है ये बता रही है तो इस प्रकार श्रुति स्मृति भी संवादक है तपादि तथा ब्रह्म विद्या के साध्य साधन भाव का समर्थन कर रही है श्रुति स्मृति ये तस्य तपह दमह कर्म यहाँ तक की व्याख्या हुई है। आगे हैं इति शब्द की व्याख्या करनी है इसलिए इति इति शब्द शब्द के विषय में कहा है मूल में कर्म के पास कर्मेति प्रतिष्ठा यहां पर जो इति शब्द है ना इस इति शब्द का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ इति शब्द उपलक्षणार्थ है इसलिए उसका अर्थ निकलेगा इति यानी एवं आदि अन्य इति यानी एवं आदि एब्द का अर्थ तप आदि के तरह ब्रह्म विद्या की प्र, के प्रतिबंधक जो दोष हैं उनके निवर्तक साधन तप आदि के तरह जो अन्य भी हैं उनका परामर्शक हो जाएगा इत शब्द इसलिए उसका अर्थ कर दिया ये एवं आदि अन्य अपनी ज्ञानोत्पत्ते उपकार ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति में जो उपकारक बन जाते हैं वे कौन हैं अमानित्व अदम्भित्व इत्यादि उपदर्शितम गीता के तेरहवे अध्याय में जो बताए गए साधन है वे भी यहां पर इति शब्द से ग्रहण करने हैं तो इस प्रकार ये इति शब्द का अर्थ हुआ अब प्रतिष्ठा शब्द बचा है पूर्वार्थ में उसका अर्थ कर रहे हैं कि प्रतिष्ठा यानी पाद तो ब्रह्म विद्या के पाद के तरह पाद है ये तपादी तो पादो इव अने अश्या प्रकृताया ये जो प्रकृत ब्रह्मविद्या विद्या है इसके पाद के तरह का इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तेसु ही सत्सु प्रतिष्ठती ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पदभ्याष तो तेसु ही सत्सु याने तपादिषु सत्सु तप आदि के रहते रहने पर ही ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है जिसने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में तपादी का अनुष्ठान करके ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित अपने चित्त को कर लिया माना जाएगा उसमें तपादी है तो ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है और फिर प्रवर्तते का मतलब अपना जो फल है समूल अध्यास की निवृत्ति उसमें समर्थ हो जाती है जैसे कहते हैं इव पुरुषः प्रवर्तते, तो अपने दोनों पैर से ही मनुष्य ठीक ठीक गंतव्य के ओर जाता है ऐसे ही ब्रह्मविद्या का गंतव्य है अध्यास की निवृत्ति मोक्ष उसके प्रति वह प्रवृत्त होती है फल संपादन में यदि ये, ये सब होते हैं तब उत्पन्न होती है और उत्पन्न हुई प्रवृत्त होती है पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई भाष्य में वेदास्तर सर्वाणी च अंगाणी शिक्षा दिनी सट तो सर्वांग शब्द से इसकी दो व्याख्या करते हैं प्रथम व्याख्या में अंग शब्द से वेदांगों को ले लिया जा रहा है सर्वांग यानि छिक्षादि वेद शब्द से चारों वेद और सर्वांगाणी शब्द से वेदों के जो छह अंग हैं शिक्षादि उनको लेना है ये भी फिर वो क्या होंगे तो प्रतिष्ठा यानी पाद पैर ही हो जाएंगे उधर ही अन्वय करना वेद भी और वेदांग जो शिक्षा दी है वे भी ब्रह्म विद्या के पाद के तरह पाद है जैसे तपादी पाद है ऐसे वेद तथा वेदांग भी ब्रह्म विद्या के पाद है पैर है तो इनमें ब्रह्म विद्या का पादत्व तो कैसे होगा प्रतिष्ठात्व तो। तपादी तो चित्तगत दोष के निवर्तक बन करके ब्रह्म विद्या के पाद बन रहे हैं वेद तथा वेदांग ये कैसे ब्रह्म विद्या के पाद बनेंगे तो कहते हैं ब्रह्म विद्या के प्रतिबंधक चित्तगत दोषों के निवर्तक जो तपादी साधन हैं, उन साधनों का ज्ञान इन्हीं से होता है वेदों से इसलिए ब्रह्म विद्या के उपकारक तपादी साधनों का प्रकाशन करके ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा यानी पाद बन रहे हैं वेद और वेद यदि सुरक्षित हैं तब तो ठीक ठीक तपादी साधनों का प्रकाशन कर पाएंगे और वेदों के रक्षक हैं वेदांग इस वेदांग वेद के रक्षक बन करके ब्रह्म विद्या के पाद बन रहे हैं और वेद तपादी साधनों के प्रकाशक बन करके ब्रह्म विद्या के पाद बन रहे हैं इसे बीच में कह रहे हैं कि कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदान प्रतिष्ठात्वम तस्ह प्रतिष्ठात्वम ऐसा करना कि वेद कर्म और ज्ञान याने उपासना इनके प्रकाशक बन करके बन जाते हैं ब्रह्म विद्या के पाद प्रतिष्ठा और तदरक्षणार्थत्वात्थ अंग अंगान वेदांगा नाम, अंगा नाम, वेदा अंगा नाम शिक्षा दिना तो वेद के अंग जो शिक्षा दि है यह तदरक्षणार्थत्वात इसमें तत्का है वेद तो वेद के रक्षक है वेदांग तो वेद की रक्षा करके वेदांग भी परंपराया ब्रह्म विद्या के प्रतिष्ठा बन रहे पाद बन रहे हैं यह अर्थ निकल रहा है अथवा करके अब ये सर्वांग की व्याख्या बदलते हैं तो अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य से पाद रूप कल्पनाथत्वात वेदास्तु इतराणी सर्वाणी अंगानी शिव आदिनी वेदास्तु इतराणी सर्वांगाणी सिर आदिनी ऐसा नुअ कि की यहाँ सर्वांग शब्द से अंग तो पाद जैसा एक अंग विशेष है विशेष है शरीर का शरीर अवयवी है ऐसे ब्रह्म विद्या एक अवयवी है उसके पाद हैं तपादि और अन्य अंग जो पैर से अतिरिक्त हस्तादी हैं वे ब्रह्म विद्या के हस्तादि अंग कौन होंगे तो वेद और इस पक्ष में द्वितीय पक्ष में सर्वांगानी शब्द का तो अर्थ हुआ अन्य अंग पैर से अतिरिक्त अंग और फिर वेदांग शब्द वेदांगों को शिक्षादि छह वेदांगों को किससे लिया जाएगा तो भस्कर भगवान कहते हैं कि अस्मिन पक्षे शिक्षा दी नाम वेद ग्रहणे न एवं ग्रहण कृतम प्रत्यतव्यम अस्मिन पक्ष से लेना इस ये जो द्वितीय पक्ष है जिस पक्ष में सर्वांगाणी शब्द का अर्थ किया जा रहा है अन्य पैर से अतिरिक्त बाकी अंग शीर आदि ये कल्पना की जा रही है जिस पक्ष में उस पक्ष में वेद शब्द से ही चारों वेद और छ वेदांगों को भी लेना इसलिए अस्मिन पक्षे शिक्षादीना वेद ग्रहणे न एव ग्रहण कृतम प्रतियतव्यम कहा ये अर्थांतर क्यों कर रहे हैं कहते इसलिए कि प्रतिष्ठा शब्द उसी वाक्य में है ना पूर्व वाक्य में प्रतिष्ठा शब्दस्य पाद रूप कल्पनाथवाद तो पूर्वाध में प्रयुक्त जो अंतिम पद है प्रतिष्ठा वह पाद रूपी अवयव की कल्पना करने वाला है तो बाकी अंग भी होने चाहिए खाली पाद होने से पैर होने से ही थोड़े चलेगा इसलिए सर्वांगानी में अंग शब्द बाकी अंगों को बताएगा तो वेद अन्य अंग है ब्रह्म विद्या के शीर आदि यह अर्थ निकलेगा थोड़ी टीका है टीका को देखिए प्राप्त विषया निर्गुण ब्रह्म ब्रह्मात्म विषया च ये जो लिखा है ना याम इमाम अवतरण भाष्य में जो था उसकी टीका थोड़ी बाकी थी ना तो याम इमाम ब्राह्मीम उपनिषदम इसमें या, इमाम का अर्थ कर दिया प्राप्ताम एने जो सगुण ब्रह्म विद्या प्राप्ता जो सगुन ब्रह्म विद्या है सगुण विषया और याम शब्द का अर्थ करते निर्गुण ब्रह्म, यानी सगुण निर्गुण ब्रह्म ब्रह्म विद्या दोनों भी बता दी गई है ये याम इमाम शब्द से कहा गया <coughs> और आगे हैं इस वाक्य में जो पादरूप कल्पना आया, आया था न पादरूप कल्पनाथत्वात्सौ तो अठारह नंबर पृष्ठ पर तो टीका में प्रसिद्ध पाद सामान्य तो इतरे इतरेरपी अंग कल्पना रूपे भवित जब प्रतिष्ठा शब्द पैर रूप एक अवयव विशेष की कल्पना कर रहा है कल्पना करने के लिए है तो पैर रूपी एक अंग बताया गया तो अन्य अवयव भी होने चाहिए तो फिर अन्य अवयवों को बताने के लिए सर्वांगानी शब्द हैं और वे अन्य अवयव सर्वांगानी शब्द से कहे गए सिरादि कौन है तो वेदाह ये शब्द बता रहा है कि वेद तथा तो वेदांग ब्रह्म विद्या के अन्य अंग है तपादी रूप अंग है चो, चो तो स कहा पर कहा है च हाँ, वो हाँ, तो, तो, तो दो विद्या बताई ना सगुन ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या तो ये जो ब्राह्मी उपनिषद उसमें ब्राह्मी उपनिषद शब्द से सगुन ब्रह्म विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या दोनों लेनी है उनका समुच्चाय स है ये तो एक तरफ छपा रहा है ना पदभाष्य इसलिए बीच में और कोई हाँ तो प्राप्ता सगुण विषया निर्गुण विश... ब्रह्मात्म विषयाच इत्य हाँ। आगे भाष्य में है अंगिनी अने ये वेद शब्द से ही वेदांगों का भी ग्रहण किया जा रहा है ये द्वितीय पक्ष में जो कह रहे हैं इसमें हेतु बताते हैं कि अंगिनी गृहीते अंगानी एव एवं तद आयतनत्पात अंगानाम तो जब अंगी अंगिका यानी का, का ग्रहण करते हैं तो अवयवों का ग्रहण हो ही जाता है क्योंकि तद आयतनत्पात अंगान अवयवी के साथ ही अवयव रहते हैं अब जो सत्यम आयतनम ये अंश बचा है मूल कंडिका में व्याख्यान के लिए इसकी व्याख्या कर रहा है कि सत्यम आयतनम यत्र तिष्ठति यनिषद तद आयतनम सत्यम तो उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या जिस आश्रय में रहती है ब्रह्म विद्या का आश्रय रूप सत्य है आयतन घर सत्य का आश्रय लेकर के ब्रह्म विद्या रहती है हा आयतने न आश्रय अब ये सत्य पदार्थ बताया जा रहा है आगे <coughs> सत्य या ने अमायिका अमायिका का भी अर्थ करते अकौ, अकौटिल्यम वांग मन काया नाम तो श, श, शरीर वाणी यानी बाह्य इंद्रिया और मन इन तीनों का जो अकौटिल्य है अवक्रता है यानी जो सोचा वही बोलना और वही फिर करना नहीं तो सोचना कुछ बोलना कुछ और करना कुछ तो वो कुटिलता मानी जाती है शरीर तो यह नहीं कि सबका शरीर कुटिल हो तो अष्टावक्र तो शरीर कुटिल होने पर भी उनके शरीर का कौटिल्य नहीं था दिखने के लिए आंख से चर बाह्य पंजर भले ही आठ स्थान पर वक्र था लेकिन उस वक्र शरीर से भी मन से जो सोचते थे वही वाणी से बाह्य इंद्रियों से बोलते थे और वही शरीर से करते थे इसलिए वो तक उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने पर भी अकुटिल ही माना जाएगा सरल ही माना जाएगा सीधा ही माना जाएगा तो सत्य ही है अमायिता तो अकौटिल्यम वा मन काया तेसु ही आश्रयती विद्या कहते हैं उन्हीं में ब्रह्म विद्या प्रकट होती है उन्हीं का आश्रय लेती है किनका तो कहते ये अमायाविन साधव जो कुटिलता से रहित तो साधु स्वभाव वाले हैं वो सत्य का ही अर्थ कर रहे हैं अमाया अमायिता उसी का अर्थ कर दिया अकौटिल्यम ये दो ही हैं सत्य के पर्यावाचक बता रहे हैं सत्य क्या है अमायिता अमायिता क्या है ये कहते हैं कि तेसु ही आश्रयती विद्या ये अमाया विना साधव जो माया रहित साधु है का मतलब सत्य है जिनके अंदर अमायावी साधु का अर्थ है सत्य निष्ठ साधु है उन्हीं का आश्रय ब्रह्म विद्या लेती हैं, सत्य रूपी आयतन खोजती हैं, न आसुर प्रकृति माया सु मायावी तो कुटिलता से युक्त बो सोचते कुछ है बोलते कुछ है करते कुछ है ऐसे जो सुर प्रकृति वाले मायावी लोग हैं उनके आश्रित ब्रह्म विद्या नहीं होती न नेश्रित न इति श्रुते तो ये श्रुति बता रही है कि जो मायावी नहीं हैं, सत्यनिष्ठ हैं, उन्हीं के उन्ही में ब्रह्म विद्या प्रकट होकर के रहती है तो सत्यम आयतनम इति कल्प्यते तो इसीलिए सत्य का आयतन के सत्य की ब्रह्म विद्या के आयतन के रूप से कल्पना की जा रही है आगे हैं। तप आदिषु एव प्रतिभाष्यवा इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार कि तपोदमह कर्म इति शब्दस्य सत्यम उपलक्षा सत्यमेंग्रहीत कथम पृथ इति आशंक आह तप आदिषु एव कते तस्य तस्पोद कर्म तो इस पूर्वा में कर्म के पास में प्रयुक्त इति शब्द उपलक्षा होने से जैसे अमानित साधनों का ग्रहण हो रहा है इति शब्द से ऐसे सत्य शब्द का भी ग्रहण इति शब्द से ही हो सकता है तो अलग से सत्यम आयतनम यहाँ सत्य का निर्देश क्यों किया जा रहा है ये प्रश्न हुआ तो कहते आ, आशंक आह तो इसका उत्तर देते हैं भाष्कर भगवान इस वाक्य से कि तप आदिशु एवं प्रतिष्ठा प्राप्त से सत्य पुनः आयतनत्व ग्रहणम साधनातिशयत्व ज्ञापनाथम तो तप आदि में ही इति शब्द से सत्य का भी प्रतिष्ठा के रूप में यानी पाद के रूप के ग्रहण हो जाता तो भी फिर से आयतन के रूप में जो ग्रहण किया जा रहा है सत्य का वह सत्य पदार्थ में साधन में अतिशय साधनत्व को दिखाने के लिए विशेष साधनत्व को साधनत्व सत्य में दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है हाँ बाकी साधन तो हैं लेकिन बाकी सब साधन और सत्य न हो तो नहीं होगा इसलिए अब अव्यभिचरित साधन है सत्य ये दिखाना है यही अतिशयता है उसमें तो साधन अतिशय तो ज्ञापन इसीलिए बाकी साधनों की अपेक्षा सत्य में विशेषता ज्ञापित करने वाला स्मृति वचन बताते हैं भाष्कर भगवान अश्वेध सहस्त्र तुलयाधृतम अश्वमेध सहस्त्राच सत्य में विशिष्यते स्मृत कहते हजार अश्वमेध अश्वेधय सहस्त्र उपलक्षण अनेक अनेक पुण्य कर्म तराजू के एक उसमें डाल दिए तुला में और दूसरे तुला में डाल दिए डाल दिया ये एक सत्य को लेकिन कहते हैं सत्यम एकम विशिष्य थे वो हजारो अश्वमेध यज्ञ से उत्पन्न हुआ पुण्य का पालडा तो ऊपर हो जाता है और सत्य का पालडा नीचे ही रह जाता है नीचे रह जाता है तो भारी हो जाता है विशेष हो जाता है जो हल्का होता है ऊपर उड़ जाता है ना हुँ? हाँ ऊपर उठता है का अर्थ है वो तराजू का पालडा ऊपर तो उठ जाता है उसकी गिनती नहीं मानी जाती जो नीचे रहता है उसी की गिनती मानी जाती है तो ये एक मंत्र बचा है ये आज हो जाता तो कल से वाक्य भाष्य शुरू होता लेकिन इसको पूरा करके वाक्य भाष्य शुरू करेंगे फिर